मान, मान, दाना मा मैय कुशलिनना मौली नयनीश्वानेहाम विरेध्वंसीस्तेभोगाष्टे प्रेमरासी रेलराशी इधानी अद्याभ्य वो विलक्षणतया पढ़ा सां कथा एक तस् कुशन अभिज्ञा विदी इति चकित चेकितनयनी मयि पदछेद अविश्वासी भू स्ने विरहे ध्वंसीन ते तु अभोगा इे प्रेमरासी प्रेमराशी दृष्ट्वा अस्मदी व्याख्यान व्याख्या पठाचे सौविध्यम तूरत मशलनमें भपा दृश्य विशेष विशेष भाव प्रच्छ अतः अभिज्ञान तवय प्रथम योजनीय पूर्वोकता व्याख्या अस्म कथय कि वस्तु तस्मा पर मेघा हस्ते कि भगवान्मचंद्रई व किनाल प्रेश अदे कथा सह वृत्ता अक्ष जाना यिणी जानातीय नं मेघं प्रति यक्ष कथित यदा मेघः तम् वृत्तान्तम् यक्षिणीम् प्रति श्रावयति तर्हि यक्षिणी विश्वासम् कुर्यात् ओ अमुम् वृत्तान्तम् सन्देशेन प्रेषितवांश्चेत् सःपतिः यक्ष एव नान्यः इति सः एतस्मात् अभिज्ञानदानात् कुशलिनम् माम् विदित्वा अहम् अस्मि माम् अस्य अस्ति इति तादृशम् माम् विदित्वा ज्ञात्वा चकित इति सम्बोधनम् नायिकानाम्नेत्रा भीतनेत्रे मयि अविश्वासिनी माभू ये ये नमा ना रहितवती अविश्वासस्य अविश्वास भविमर् अत विश्वास हैीवन विषय विश्वास अहम जीवित नाश्वास नाम कुर्या कुे कौली कौलीनम कौलीनम परौलीनशब्दापवाद्रवाद लोक प्रवाद कौली कौली खु न जानती विशेषेण वक्त नए व्यावहारिक पदम वर्तवते अत्यम अपेक्षित पदम वर्तन कि बालिका बालिको अथवा नायिका नायको द्वो युवती यो, यो, युवको मध्ये किंचिवृत्ता चेहर साोके हा हा, सर्वे न असत्य प्रवाद कौन वक्तृद्ध अकतः गासीपि गे इतर विषय गासीपिंग यहाँ क्या तस्तु अथय लोकानाभाव यदस्ति तथैव लोकाः कथयन्ति चेत् किमर्थं ते लोका भवेयुः अतः नास्ति तदपि कथयन्ति तदानीमेव लोका भवेयुः इति कृत्वा कौलीनमिति एकं विशिष्टं पदम्प्रवादः प्रायः एष जनप्रवादः मिथ्या भवति नाम यो यः गृहमागच्छति परामर्शार्थम् ऋग्णम् द्रष्टुम् आगच्छन्ति आगतः जनः रुग्णोऽस्ति वा स्वास्थ्यम् जागरूको भवतु न गति मेडिसीन तूचय अहुम मेडिंग तथा गनुक्ति पथ्यम इदमें स्वीक इद्वस्वी तरीज वर्तवना तब्ञानम कथयिवेश आगत यक्षिणी दृष्टि यदि जीविता सै इत्यादि आगता सैता इत्यादि <laughs> <laughs> जनप्रवाद कारण अहम जीवित अथवा नवि मम जीवने अविश्वास कहो जीवन जीवनस्य आशंका माएं अतः सुस्थिरा अम कुशली अस्त अभी कुशलि विद्वा यहत्मसी कदाचि अविश्वासोस्ती चेहर अभीतु इतम अविश्वास नुिया यहां अभी प्रेशित मा कौली मय मयी मे विषय विषय सी कथा सप्तम्या बहवो अर्थ आधार अभी अर्थ वर्तवनते विषय व्यय बहुवार दृष्टवी दया प्रयोग सदर्भे कालोप्यर्थ सीस्थ एव अर्थ हरो भक्ति हरो भक्ति हरिषे भक्ति मई अविश्वाषय स्नेहांसीन लोके स्नेहां कथय कथय लोक कथय दीर्घकाश वियुक्त तरी ते पारस्परिकनेहशम गनश्य कथय कथयु अहम कि विरहे वस्तुनि अभिमते पदार्थे उपचितर स्नेहांगतरस प्रेमराशी अकमति वस्तु वास्तव तथ्य लोके जना कथय बहुका वियोगास्था अस्त स्नेह नश्यती कथय नास्त वस्तु भोगाशाया पूर्व विद्य स्ने अक्षण अनुदिन वर्धते अच्छा तस्वीर अविश्वासी प्रेमनाशो न जाता है किचिवतीस्मृतवा जन प्रवाद भविमर् कौली क्यों आगछति कर्ण ज्ञ्वा गई तेजु विषय विश्वास न कौत अहमे आसक्स्त प्रगाढ़ स्नेश्वासी आहते अख्यान पढ़ा अदस्तका तत् क्लेशयितुम् स्वातन्त्र्यमस्ति तर्हि पेन् स्वीकुर्वन्तु अहम् उपायम् दर्शयामि यद्यदहम् पञ्चुयेशन् मार्क्स् वदामि तत् एकत्र श्लोकद्वये ये लिखन्तु येन कालान्तरे भवताम् अभ्यासो भविष्यति एतस्मात् मध्ये तत्र स्थानम् नास्ति चेत् उपरिष्टात् लिखन्तु एतस्मात् इस् इक्वल् टु पूर्वोक्ता पूर्वपरामर्श क्रीय तत्व दो दूरस्थ का दूरस्थ सुरुष विप्रकृष्ठे देशे विद्यम परामर्शे क्रिय है तछब्देन दूरपरामर्श क्रीय सेब्देन समीपवर्तीपरामर्श क्रीय पूर्वश्लोकेण व्याख्या लिखती पूर्वोकता पूर्वस््लोकेवेश कथि वर्त अदान अभिज्ञ सम अभिजान अज्ञानशब वर्तु्ञान श्युत्ति दर्शति व्याख्या अभी वक्त पश्यु व्युत्पत्ति प्रदर्शनमेंुत्पत्ति अभी चिन्ह्य चि तदेतुभूत वस्तु अभिज्ञते शाकुतले अंगुय राये अभी अंगुीयकं अृत्ता अभी जानकारी अभिज्ञान अर्थ कहते अभी जानम टू लक्षण अभिज्ञाते व्युत्पत्ति प्रदर्शन अभिज्ञानश् अर्थ लक्षण लक्षण ना अने किमपि स्मारकम् इत्युक्ते इदानीं समासः कथं वक्तव्यः उच्यते चेत् षष्टि एवम् अवगन्तव्यम् व्याख्यातारः तस्य दानादिति इत्येतत् षष्टितीतत्पुरुषसमासः अत्र विवक्षितः इत्येतदर्थम् एवञ्च विग्रहवाक्यम् कथम् वक्तव्यम् इति व्याख्यानेन ज्ञातम् अभिज्ञायते अभिज्ञायते अनेन इति अभिज्ञानम् अभिज्ञानस्य दानम् अभिज्ञानदानम् तस्मात् अभिज्ञानदानात् टीचर् किमर्थम् अपेक्षते कोऽपि टीचर् नापेक्षते वृथा तस्मात् दानात् <laughs> दान दवल टिखति सूक्षि दानंनाषा यक्षिण्या मेघमुख परंतु दानाद श्लोक वर्त अत दाना श्लोक विद्यम से शब्द सेगंतव्य सूचय मलि दानाजक्वल कुशलवल इज्क्वल मध्ये कुशलिजक्वे कुशल अस्ती कुशली तम कुशलि ख्षे महा ख्षे हे ने, ने कुले कुले न, कुले तथा कुले तथा लिखतेतिम्ये प्रथम पूर्वप्द से कथय अर्थ कथ लिखि शब्देन सह न करीय वस्तु युद्ध वर्तन तेन पदीय अवगत खर कुज्क्वल जनसमूह अम कि वक्त वंश जातिशेषो अत्र अर्थ है कुलश्द से तो जनसमूह तयी कौली कीदेश लोक प्रवाद तर स्वूप दर्शयता कालुरा भविमर् नोचे किगछति वृद्धा महिला आगता अयि यक्षिणी मे स नोचे एवं परस्ज्य स्थक्नो आगतवन सैतर रक्षत गतिवेदन उक्ति गलक् गृषा सत्तो लोका तरहता कालु परासुना मृत असुस निर्गता परासु नोचे आगछति यदि जीवती तभी एवता आगंत न गणय निक वर्षभोग्यशा वर्त शापं एक जानती चेदिपिना गणयि आगत सत्यम नदी महां कालो गेद मृत सी अवधारणा कवधारण तो कुरंत कथनम कि लोके लोके सुलभं सुलभं अपृष्ट्वा कार्य लोक अपृष्वा यन अपृष्ट सवता परासु नोचेद जन प्रवादा तमरकोशं सौलीकवादे युद्ध पक्षिणा यद्यप अमरादोषा कंठस्थीकरण इधमस्म सदेश पठन समय एक अनुसंधान सामने विशेषाश अस्प अस् सरलतया आया पश्यु कौली तब अस्लोके अेक्ष वस्तु वर्त है एक ज्ञायते का, युद्धे परंतु यद्यप अस्लोके अपेक्षितिदि युद्धिंगली पशव हा, हा, माइट कलो परस्पर युद्ध बल खल जीवंत तो भूय क्या शब्द अर्थ अपृष्ट ज्ञाता अद पर प्रकृत समन्वय ना यहाँ व्याख्याताको लोकवादः लोकस्य वादः लोक प्रवादः लोकप्रवादः जनप जनप्रवादः किमुच्यते आङ्ग्लभाषायां गासिपिङ्ग् इति तु वर्तते रूमर, रू प्रवर्तनं रूमर्सु प्रवर्तनम् आगच्छति किमपि उक्त्वा गच्छति पक्षणानि मयि विषये पश्यतु मयित विषय की लिखती मयि इप्तम विषय अर्थयि मयि विषय अविश्वासी मरणशिनी भू मू नमा योगे लुंग भू धा लुंग लभत भूतान्तूत अभूव अभूव अभूम पर नमा योगे तकार नक्त भूाग प्रतिषेध नीर्घकाशा पूर्वस्नेह निवृत्ति आशंकिया दीर्घका विप्रवासो जाता है पूर्व यहाह आसी स स्नेह इध न्यूनता प्रेषित जीवती सिद्ध इधम स्न्य कथम सिद्धम पर सन्देश स्नेह संदेशंका भवतीय स्नेह पूर्व आसी स स्नेह इध वर्त आशंका दूरे विद्यम शंका खलु दीर्घकाशा बहुकालू विद्यम कारणेन पूर्वस्नेहृत्ति आशंकिया पूर्व यहाह आसने निवृत्ति नाश अ ना आशंक्यति कित कारणेन ने व्यावहारिकायागत वचन तात्पर्यं नास्ति इत्यर्थः किं तत् स्नेहान् प्रीतिः दीर्घः दीर्घोर्तते करो? प्रातः अत्र ह्रस्व वर्तते स्नेहान् इति द्वितीया बहुवचनं प्रीतिः इति वर्तते मम पुस्तके ह्रस्वं वर्तते ह्रस्वः अस्ति चेत् प्रथमा एकवचनं भवति प्रथमा एकवचनस्य तु अत्र सम्बन्धो अन्वयो न भवति प्रीतिः इति भवति चेत् द्वितीया द्विवचनं भवति स्नेहान् इस् इक्वल् नाम अन्योन्य अन्योन्य विप्रकर्षा तथा स्नेश्य कथय विना किञ्चिन्निमित्तं कथयन्ति इत्युक्ते अप्रामाणिकं वदन्ति इत्यर्थः निमित्तेन सनिमित्तं सा, कथयति चेत् तत् सत्यवचनं भवति विश्वसनीयं वचनं भवति अनिमित्तम् एवं लोके लोकाः कथयन्ति परन्तु तथा कथनस्य निमित्तं किमपि नास्ति बलं किमपि नास्ति प्रमाणं किमपि नास्ति परन्तु लोके जनाः वदन्ति महान् कालः विस्में ब्रुवं आहु आथा, बस॥ किमपि इति शब्दस्य स्वारस्यात् वदन्ति लोके परन्तु तत् तथा नभवति भवति कुतः किन्तु ते स्नेहाः अभोगात् विरह कालेगा भोगस्त नोग फिड डिपॉजिट बैंक मध्य हो प्रसज् प्रतिषेधे नये इश्य से प्रसज्ज प्रतिषेधे नये अभोगा नये ढड़ सही तदन्यम तदल्पत्म इन नयेर्थ सयनकार सेभोगा भोगा भोग व भोग प्रसक्तो विरहे विरहदशा प्रसक्त अभोगा अभोगे आवश्यक भोगस्तु तमर्थ कथन पश्युर का अस्पं शास्त्रकारा चिंतन शास्त्रीय कव्यम की शास्त्रीय अवगछा प्रसज्य प्रतिषेध नय आद प्रसक्स प्रतिषेध यद्य भोगेधि भोगे आनीय प्रतिष्य प्रथम प्रसज्य भोगं प्रसंगो नास्तु प्रसज्य अनम लोके वूयोग कूम यहाँ तसज प्रतिषेधा न भोग तस्ोगा विग्रहवाक्यं पर नईश्द निषेधो नसज प्रतिषेध इे वस्तु इे वस्तु वर्त वस्तु सप्तमी एक वचनम सप्तमी सप्तमिया अर्थ अर्थ न कि वक्त इस्तु विषय उपचिता रस हैजक्ल स्वाद यु विग्रहवाक्य प्रदर्शन कूर्वाणव प्रतिपदा कथय उपचिता वृद्धि ग हा। हा ते अर्थ लिखित प्रमाण दर्शे रे स्वादे हो इति विश्व वियोग ते आपद्य वस्तु भोगाणि उपचिता भूत राशि विपरीण से ना वर्धन बहु बहु वर्धन अत्र अन्ते ुत्म आते अघुवाक्यतव प्रेम स्ने तथा अवस्था, अवस्था तदुक्त आलोकन अभिलाषौ रागस्नेहौ तत प्रेमृंगो योगे वियोगताल प्रथम फस्ट स्टेज कि आलोकन आलोक। विना तु स्नेहस्तु न भवति अनन्तरम् अभिलाषा आलोकनेन नेक्स्ट् स्टेज् मध्ये अभिलाषः भवति वस्तु मह्यं मम भवति चेत् उत्तमम् इति इच्छा जायते अभिलाषा नाम इच्छा अभिलाषा यत्र भवति तत्र रागः उदेति रागो नाम संबंध विशेष अगे तदन स्ने गत्वा काफी क्लब मध्ये मिल्विदी सच तदन तदनतरमेवो मध्ये प्रेम संबंध जाये थे तदन तदन श्रृंगार क्रम वर्त संबंध से ृंगारो रश्रृंगारो योगे तदनपर्योगो योगे वेम सामन रोगे यदि तमाम रोगताब शास्त्रे उत्तम तदवे स्फुटी रसाक रसाइ प्रेक्षा दिदृक्षारम्यु प्रथम देक्षा रागबुद्धि रागो नाम कि वस्तु दर्शन मनन अभिलाषा मननमें मा वस्तु सह सहवास कामना राग रागुद्धि तोनाथ संगत भव बुद्धि सह रागे इध राग अभिलाष स्ने प्रयोग कूं अवग्छा परंतु प्रत्येक डिफैन कौर के न सन्तीति न वयं न जानीमः कदा कदाचित् एतादृशशब्दानां नाम किम् इत्युक्ते कथनं बहु कष्टं वर्तते वयं झटिति अभि डेफिनेशन् दातुं न शक्नुमः श्रद्धा इत्युक्ते जाने श्रद्धा इत्युक्ते किं न विश्वासः इत्युक्ते परन्तु एतेषां शङ्करभगवत्पादाः लिखन्ति श्रद्धा आस्तिक्यबुद्धिः इति परिभाषां यच्छन्ति डेफिनेशन्स् यच्छन्ति तद्वत् पश्यन्तु Smita. प्रे प्रेक्षा नाम नाम रम्यु अभा तुष्ट से चिंतन करना राग तत् बुद्धि से वस्तु सह संगत भविदा इच्छा बुद्धि मानसिकिंतन स्नेह स्ने कि तत्व क्रिया संगाकूल एक्टिवटी स्नेह तदे कुमन किंचिदुपेशनम पार्क् प्रतिगमनं चलनं पुनः प्रत्यागमनं स्नेहः स्नेहः तत् प्रवणक्रिया प्रवण तत् प्रवणक्रिया प्रणयक्रिया प्रवणक्रिया तत्प्रवणः तत्प्रवणक्रिया प्रवणता नाम तद्वियोगासहं प्रेम प्रेम नाम तस्मिन् मम प्रेम वर्तते सः तं प्रीणाति इत इति वदामः किम् इत्युक्ते तद्वि तद्वियोगस्य असहत्वं प्रेम यस्य वस्तुनः वियोगं वयं न सहामहे टालरेट् कर्तुं न शक्नुमः तत्र वयं प्रीताः इत्यर्थः प्रेम नाम तदेव यत्र प्रेम भवति तेन वस्तुनः वियोगं वयं न सहामहे अवगतम् <laughs> एवं किञ्चित् चमत्कारो भवति किञ्चित् सैको एनालिसिस् भवति सूक्ष्मसूक्ष्म अंशानाम् अवधारणं भवति अस्माकं बुद्धेः वैशिद्ध्यम् आयाति आयाति खलु पश्यन्तु प्रेमनाम किं प्रेम इत्युक्ते सर्वे जानन्ति प्रेमापि न अहं पृच्छामि चेत् कथयेयुः प्रेमापि न जानाति एतादृश मूर्खो वा कथयेयुः सर्वे जानन्ति परन्तु किं नाम प्रेम इत्युक्ते आक्चुवलि ए स्टेट् आफ् मैण्ड् वेर् यू केनाट् Be प्राया, प्राया, प्राया, प्राया, प्रेम, किम् इत्युक्ते तत् सहवर्तनं तेन वस्तुना सह सहावस्थानं रतिः शृङ्गारस्तमय ता, क्रीडा इत्येव मम पाठः मनसि वर्तते तत् समक्रीडा क्रीडा तं वी वर्ष तत्म क्रीडियु तेज वस्तुना श्रृंगार अहम उतवा अने संयोगशृंगार्टेजस् सी एवं विप्रयोग श्रृंगार स्टेजस् सी उत्तर में सप्तवस्था अभी वर्णिता सोलह कालिदा अहम अत सप्तमावस्थायाद्राया प्रसंग वर्त है आद्यवस्था निद्रा नव श्रा यदा बहु वियोग कारण बहुश्रांत बुद्धिभवती बहु दुखम तदीम नैचुरलि एव्रीबडी ड्रॉप्स डोन इंटु स्ली अतः सप्तम कालिदासद्रा वर्णनमक मलिनाथ तपोर्ट करो अवगत खलुंच विरहास्था सप्तावस्था सी संयोगावस्थायाः अपि सप्तावस्थाः वर्तन्ते इति एतादृश जन्रल् इन्फर्मेशन् अपि वाण्टेड् वा अन्वाण्टेड् सर्वं व्याख्यातारः व्याख्यातारः सम्बै कुर्वन् अपृष्टवत् <laughs> अपृष्टाः अपि व्याख्यातारः कथयन्ति कामः इत्युक्ते इच्छा अभिलाषा कामः नाम इच्छा <laughs> अत्र <laughs> <आत्रे laughs> तु विषयः प्राप्तः एषः क्रमः विषयप्राप्तः किल प्राप्ता कामस्य भवति तदानीं क्रोधेभ्रमस्मविभ्रमश्च प्रायः इत्युक्ते भगवतः कः अभिप्रायः प्रायः कामः न सिद्ध्यति इत्यभिप्राय वा लोके काम हा परन्तु हा न सिद्ध्य भगवान चिंत पर प्रा एकम स्टेज वर्त अत अतएव अस्मक ज्येष्ठा कथय स्म अनपेक्षित देश के गमनमेक्ष व्यक्तिशेषेण संवादकन यदृक्षायामे संयम करीय प्राचीन काले गृह ज्येषा किञ्चित् एवं मार्गम् आदिशन्तः आसन् इदानीं वदन्ति चेत् कोऽपि न श्रुण्वति इदानीं भक्तारोपि न सन्ति श्रोतादपि न सन्ति परन्तु पूर्वं आसन् पूर्वं कथयन्तः आसन् कुत्रचित् कवनं कुत्रचित् केनचित् वृथा संवादकरणम् इत्यादिकं सर्वं भर्जनीयमिति डूस् अण्ड् डोण्ट्स् मध्ये लाङ्ग् लिस्ट् आसीत् इधानूस एंड डोन्स्त यहाँ यदिछति तुम सह स्वतंत्री भावना आगता परतु डूस एंड डोन्ट्स मध्ये बिग् लिस्ट आसी पूर्व विशेष रूप गृह ज्येष्ठा कथयता आसन विशेषतःवतीयुवका विषय विशे बहुत कथयता आसन नाम संवादकश्य कुता युवा तेज़ दिवस संवादक न दोषा पर चैन प्रेक्षा चेन्नकृहन खलु भाषते चेत दोष युव युवतीयुवक ज्येष्ठ प्रति ज्येषा कथय आसन परस्पर अपितु आलापकरण ज्येष्ठा चिंतिया जागरूकता उपदृष्ट प्रेक्षादृक्षारभिला सब नये तदनत स्थित प्राप्त हेतु आदव एवं किंचित जागरूकत स्वयं आत्मा मर्याद आत्मा तरीक्टर् न्यूनमस्त <laughs> किंचितिदूर गवर्तन करना आवश्यकता नवती दूरदृष्टिया ज्येषा कथय आसन इधि कथयता न कस्ि स्रोता संदेश ंदेशनम याचते न कवीय कुशलंदेशन कवय मेघ प्रतिसंदेशता मयूरसंदेश यत्र एष सन्देशः स कश्चित् उलूकसन्देशमपि प्रवि यदिच्छति एवं कश्चित् मेघप्रतिसन्देशमपि लिखितवान् परन्तु प्रतिसन्देशः अत्रैव वर्तते पश्यामः प्रश्नः वर्तते अस्तु अत्र प्रेमराशिः भवन्ति इत्यत्री पूर्वं प्रेमराशिः न आसीत् इदानीं भवति स्नेहात् वियोगकारणात् पूर्व प्रेम आसी प्रेम राशिभवन ना वस्तु वियोग अतएव अस्मा मर्यादाया भारत प्रथम वर्षद्व वर्ष बहुवार कन्या पितर नयता केजे व्रतव्याजन व्रतव्याजे उत्सवव्याजन उत्सव्याजेन ये क्या अस्पराया वस्तु सैकाली वर्त है सैको एनालिस् वर्त मूढ़ा ना सैको एनालिस्ट प्रथम वर्ष वर्षत्र अकर्षा विप्रयोगा और मध्ये प्रेम क्या एकत्रप्य आषाढ़ु शू सुषा एक नव शुश्रू अस्त शिरो वेदना खलुद्ध अतः श्वश न आगछे अभवार्थ योग्य सामय अपेक्षत खलु अतः परंपरागत सांस्कृतिषयु यदि किंचित एनालिस्चि युक्ति वर्त हैस्था सैको एनालिस्ट अतएव बहु दूर विभाग्य कर्वाणा आसन आस्ता नकारान्त न पूर्वस्मिन् तत्र श्लोके आलोकश्लोके ततः प्रेमा इति दीर्घ प्रेमा वर्तते प्रेमाणौ प्रेमाणौ परन्तु नकारान्त एव नकारान्त अपरः प्रश्नः महोदय सूत्रम न व्याण सूत्र स्पष्टया न जा सप्तमी वर्त है चिंतित कहना सूचय अस्त कारक प्रकरण वर्तवें विषय सप्तमी वर्त त्ररो भक्ति इत्यादा दत्ता सो इदानीं इतम स्वुशल सन्दिश्य तत्कुशनयनमें प्राथय आश्वास्यरह कांसी शैरा दुत्रोत्त्खात साज्ञानृतकुशल मात आश्वास प्रथम विरहो काम सकीन दे आशु तिरनयन वृषोत्खात विरहोदग्रशोका सखी शैलाशुनमुशोतकूटा प्रहित साज्ञानकुशो भी मामा अपी, मामा अपी, जीवितं था। एवं एवं ते एवं ते यक्षस्य पत्नी यक्षिणी दूतस्य सखी अतः सखी तब मिश्र मश्वास कीदृशी सा सखी प्रथम विरहुदग्रशोक विरह प्रथम वर संपन्न हाँ भूय भूय टूर्मे गेति का का, द, हो। ओ सिद्ध यह मकेटिंग एजेंट वर्त अतः प्रति सप्ताह गिष्य कामजटिट्यूड आगे परिणो मध्ये विरह प्रथम जैते प्रथम विरहा, वा, विरहा उदग्रह शोको शोक अत्यधिक नूत आश्वास शैलात्वृत्ता कस्मा शैला तस्वता पलटानगर यस्वते वर्त तस्वतश वर्त विशेषण कियन वृष उत्तकूटन कहमेशम वाहनम ृषभ्य उत्खाता श्रृंगाभ्याखाता कूटा शिखरािमोत्पर्वत्य त्रिणयन सेणयनवृषन उत्खाता हा। कूटा युषोत्खात तस्यनपुरखातकूटा एवं रूपे विग्रहवाक्यम भूयो भूय अंड डौन कक्षायाठंत इत बगमनत श्लोक कंटस्थो शब्दूपाद अन्वय वदंत विग्रहवाकू आकांक्षा वदंत एक कथनान पुनः तरह पठन से आवश्यकता नीचे अभी आमरण स्थिर बुद्ध पठन से प्रकार तेज़ दिवस आस बहु होम् वर्क् न भवति स्म <laughs> मम जीवने अहं कदापि पेन् वा नोट्बुक् वा स्वीकृत्य कक्षायां न गता अपि च एकवारं भ्रमप्रमादात् मम गुरूणां सकाशे नीतवान् गुरवः दृष्टवन्तः पुस्तकेन ग्रन्थेन सह अन्यमपि एकम् आनीतवान् वास्तवं ददामि नोट्बुक् अस्ति तत् किमर्थम् एवं पृवबुक्ति बुद्ध लिखो तिखती दिना तयनमेंदी पढ़ तो दिवस धरा धराती कथय बुद्ध धारणीय वर्तव प्रकार अयोग्य कथयाम गुणो भी वर्तव्य दोषो भी वर्तवन अर्जा दोषो वर्त अभ्यास अभ्यास तेखन सटेन्शन भगन होती चिंतन आस कथित श्रृणु सवधानतया श्रृणु लेखन कदाचि श्रवणस हानिकक बाधक अतः जागरूकत श्रृणोती चेत स्था कथनमी अस्त कचन प्रकार <laughs> आशु खातकूटा शैलावृत्त झटि आगे विलंबम न कौत यहाँ पर कुतूहल अच्छा कथमागछे साहित कुशल तद्वचो अभी वचसा द्वारा वर्तते कुशल वार्ता ही वचो भी, भी भी भवान धारयतु प्रेषित वर्त है जीवित रक्षस्व ष्पम् उत्पत्तेरनन्तरम् अधिकाधिकम् कतिपयघण्टापर्यन्तम् वृन्ते भवति तदूर्ध्वम् तत् किम् भवति स्वयमेव कुंद वृंतेन पुष्पाइम यहां पर पतिस्वय कुसवशिथिवित धारेथ अस्ट प्रथम विरेण उदग्रशोक प्रथम विरहोदग्रशोकन अंशतः विग्रहवाक्यं दर्शे उदग्रशोकृत पंचमी सत्षसम षीत सकल प्रथम विरह्रशोक हेतु उदग्रशोक पंचमी भविष्य प्रथम विरेण कर्णन उदग्रशोकमर्कल हेतु क्लू ददमेण उदग्रशोक तृतीय तत्पुर अोग्यम दृष्टि वह तृतीय तत्पुषसमें कथयाम षठी अभी भविमर्ष पर उदग्रशोक प्रथम विर कम अतः तृतीयाथ योग्यो वर्त है प्रथम विरेण उदग्रशोक तरी अन विग्रहवाक्यम विग्रहवाक्यूय प्रथमशा विरह प्रथम विरहिस्वयशा विरहश्च प्रथम विरह कर्मधारी सामस प्रथम उदग्रहशोक उदग्रशोक टू बिट्स पृथक् पृथक अनम तृतीय तत्सुद योजनीय सोशोक उदग्रशोक उदग्रशोकोदग्रशोक न कमश्चे कोष विरहेण उदग्री उदग्रशब्दमें योजनामचेर प्रथम प्रथम विरह क शोक अतः प्रथम विरहशे मध्ये उदग्रशब्दों तर बईपा करीय बैपासींग कथम करनीय प्रथम तत्पद्व योजे तत्पद्वी पृथक सामसक पदम तब्दी तदनीम येजय तर्हि अन्तिमे पदे साक्षात् अन्वयं न इच्छामः यत्र यत्र समासे पदे साक्षात् अन्वयं न इच्छामः तदा प्रथमम् अनन्तरपदं तदनन्तरपदञ्च एकीकुर्वन्तु तदनन्तरं पूर्वपदं योजयन्तु पूर भवती किमपि स्मरणीयम् एक पदम नृहवाक्यम वक्त समलु उदग्रह शोक प्राधिकार्वयो सरणीय उदग्रश्चा शोक्रशोक्री सत्य बहुत प्रथम विरहेण उदग्रशोक यहां प्रथम विरहोदग्रशोक सखी अनम तक दर्शित तीव्र दुखा एवं पूर्वो आश्वासिया वह अन्विष्य आस्म कें पदेन अर्थम वादा अथवा उपजीव्या व्याख्या आश्वास्युक्न से्यंबन शत्री नयना पूर्व करोत्खाता उत्खात अर्थ कृयन सेक्वकवल वृषभेण उत्खाता कूटाइजक्वल शिखरा पर्रहवाक्य मध्ये प्रतिपदम लिखती विग्रहवाक्य प्राप्ति का आया खलु विग्रहवाक्यं दर्शय न प्रतिपद प्राप्त अर्थ न केवल असौ लाभक्ति वर्तन तभक्ति व्याख्या दर्शय अस्प्रहवाक्यकने लाभ कथम पश्यु खाता कथम सोशेन इति उत्खाता तृतीय तत्पुषं निर्दिष्वान अवगत खलु यदा नष्टाभक्ति दर्शति व्याख्याताग्रहवाक्यकने आनुकूल्यम संदेश अतः शिखरा या पूर्णतः तो बहुसम अंत गहू सदा योजनी आगवार नयना सह त्रिनयन त्रनयन से पश्य त्रिनयन से षष्ठी दर्शित अष्ठी तत्ष करीय सूचकमेत अहम व्याख्यान पठन भीति मध्य पाठयनस्में मेघ सन्देश न पाठयनस्म अतः सवधानतापे तू भावना प्रपंचतापेक्ष आकाशे खुद विहराम <laughs> आकाशेच पतामचेद गात्री नकाशे नीचे पतने हाँ पत ना भूमे <laughs> नीचे <laughs> गात्रयन सेोषोष त्रीणि नयनानि यस्य सः त्रिणयनः त्रिणयनस्य वृषः त्रिणयनवृषः त्रिणयनवृषेण उत्खाताः त्रिणयनपुरुषोत्खाताः त्रिणयनपुरुषोत्खाताः कूटाः यस्य हिमालयस्य सः हिमालयः त्रिणयनपुरुषोत्खातकूटः तस्मात् त्रिणयन पुरुषोत्खातकूटोऽस्त्री शिखरम् शृङ्गम् इत्यर्थः कूटः अस्त्री कूटः अस्त्री इत्युक्ते कूटशब्दः अस्त्री वर्तते स्त्रीलिङ्गे नास्ति नाम पुंलिङ्गे वर्तते प्रभुं श्रीलिङ्गे वर्तते इत्यर्थः शिखरम् शृङ्गम् इत्यर्थः शैला कैलासा अत्र शैलस्य तात्पर्यार्थः कैलासः शैलम् नाम पर्वतः परन्तु अत्र कैलासः कुतः कैलासे एव अन्यत्र, त्रणयन पुरोत्खातकूटव अणयनवुषोत्तकूटवत्म न सिद्ध्य शैला कैलासा वृत् सवृत्त सन्क्षण यहािव प्रेषित वृत्ता सकाशतःमक अम गृह आग्छत कथय प्रहित यहां प्रेश अथा साज्ञान यहां लिखते खलु अभी अजी भाव नाम तथा स प्रहितं प्रहितं, प्रहितं साज्ञान प्रेशि साहित प्रेशजक्वल टू प्रेश कुशल क्षेत्र वचन वचस विशेषण वचो भी विशेषण बहुमस अभी जान सहित यहां साभि अभिज्ञानेन सहितम् साभिज्ञानम् साभिज्ञानम् यथा स्यात् तथा प्रेषितम् साभिज्ञानप्रेषितम् प्रहितम् साभिज्ञानम् यथा स्यात् तथा प्रहितम् साभिज्ञानप्रहितम् साभिज्ञानप्रहितम् कुशलम् येषु वचस्सु तानि वचांसि येषु तानि साभिज्ञानप्रहितकुशलानि तैज्ञान प्रहृतकुशो तचासी तदचासी वचासी नपुंसि तचासी तचासी तैयार मात कुसवि शिथि दुर्बल शिथिल दुर्बल जीवित धारेखा रक्षस्व प्राथनायािंग अनेक अर्थ सी लिंग प्रा विधिर्थ अथना विद्याद्या लिंग खलु आदिश्दे प्राथना द्वारा प्राथना शक्म शक् अतः स्पष्ट अत्र विधिलिङ्ग् नास्ति विधौ नास्ति प्रार्थनायां लिङ्ग् वर्तते इति सूचयति नाम अस्माकं क्लेरिटि इत्युक्ते द्वयमस्ति वा भोजनानन्तरम् इतोपि